अगर भावा नहीं है अवर्णम जेक्मिक जाह कर सुखवुध अधि गेमिजरि eg सर्वग तो्य जाह स्वुद स्थचुर्शीिश या अधा हुद जाह झाह कर बोदू layer स्षर्वं कुछunn जाह कर मदागर संहाय ना कार मुदिज कार मादाग्र यहां पर कर्मदार इसलिए है क्योंकि मुख्य ही सरवम शब्द से कहा जाता है वही सरव है वही मुख है इसलिए कर्मदार समानाधिकरण फिर उसका सर्वमुखम के साथ में स्थान के साथ समाप्त किया जा सर्व मुखम सर्वमुखम स्थान यहाँ इति सर्वमुखस्थानम् विशेष पहले दो है ना सर्ववा सर्ववा और, और मुख का मुख्य का, थोड़ा नहीं है चा अदो मुखं संपूर्ण मुख यानी संपूर्णता मुख के लिए ही कहा जाए जैसे मैं ये कहू कृष्ण सरका कृष्ण सार्थ कृष्णश्च असौ सर्प कृष्ण सर्प तो ये कर्मधार है यानी काला यानी कालापन सांप के लिए आ रहा है और सांप कालापन के लिए आ रहा है दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ यहाँ तो विशेषण और विशेष नहीं विशेष विशेषण तो है पर कर्मधार है यहाँ पे हकि कर्मधार या तु मूर् समर्श स्थानका उसको कहते हैं सर्वमुपस्थान किसका अवर्म तो अवर्म का विशेषण हो गया सर्वभ स्थान तो सर्वमुपस्थान में दो समास एक कर्मधारय और एक बहुबी तो जब दो, जब दो समा समास बोलते हैं, हैं तो इसको ऐसा बोलेंगे कर्मधारय कर्मधार गर्भ बहुबी कर्मधार बहुरी जिसके गर्भ में जिसके अंदर? का अंदर। बहुरी समासे के अंदर भी समासे जिके गर्भे कर्मधारे या मत अहरी समासे कर्मधारे भूरि समापा मतरी कर्मकर्म कर्मधार में है बहुरी तो, तो सूत्र का बने तो बने अर्थ बनेगा एके, एके, एके मतलब भी कह है सकते अथवाचार ये आचार्यार्णवच्चारिता शक्यु स्थनेवर्णवच्चारे श चन आचार्य मन अवर्णव स्थित केचन आचार्याः मन्यन्ते यत् अवर्णम् इति सर्वेषु स्थानेषु उच्चारयितुं शक्यते इत्यतः अवर्णस्य नाम खलु स्थानम् उच्यते समजमा इत्यतः इत्यतः अवर्णं सर्वं कथानम् उच्यते नाम न ना हो इसलिए अवर्ण वर्ण सर्वमुख स्थान वाला यानी किसी भी स्थान से अवर्ण का उच्चारण किया जा सकता है ऐसा कुछ का आचार्य यद्यपि महर्षि पानी ने अवर्ण का स्थान कंठी मान माना है, कंची माना है? कंठ में होने पहला जो था खान प्रकरण में अकुह आएगा अवर्ण कंठ से बोला जाता है पर कुछ आचार्यों का मतलब वो किसी भी स्थान से बोल सकते इसलिए आप देखेंगे ना जब पंजाब जाओगे लोग पंजाबी जाभी अवर्ण कुछ कुछ अलग ढंग से, दंग से कर। आब, आप पश्चिम बंगाल में जाइएगा उनका अवर्ण अलग ढंग ऐसे ही आप बिहार में जाएंगे और ही ढंग काट करके कुछ अलग ढंग से उच्चारण जाता है तो ऐसा बोलते हैं जैसे, उच्चारण आता है लेकिन बोलते तो आकार लेकिन उनका उच्चारण ऐसा लगता है सुनने वालों को ये करते और कुछ ऐसे भी लोग हैं पंडित पंडित पिंड पिंड पिंड उच्चारण बोलते तो अकार वो तालु ऐसे ताल बोलते हैं तालु ऐसी उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे भी उच्चारण करते हैं ऐसा लगता है जो वो से बोल रहे हैं यानी उच्चारण कारण कर रहे हैं किसी का उकार जैसा उच्चारण आता है बोलते अकार किसी का इकार जैसा उच्चारण आता है बोलते अकारि और कुछ, और कुछ आकार तो अकार अवर्ण कुछ लोग लो ए जैसा निकालते उच्चारण जैसे उत्तर भारत के लोग अवर्ण ए जैसा जैसा नहीं पंजाबी तो पंडित बोलते हैं आप ठीक कह रहे हैं मैं कोलकाता वालों के लिए बोला है कोलकाता पश्चिम बंगाल में थोड़ा थोड़ा आ, आ, आ, आप, जैसे मैं, जैसे मैं तो, आप तो आपको ऐसे में बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते उत्तर भारत के लोग फें, फें फें, तो अलग-अलग बा हे सर्वा स्थान अवर्ण स्वामी जी हा बोलिगाल है दै इकार उच्चारण हैं। अस्तु पानवी पानवी ने, ने, ने तो ने कंठ ने बताया, बताया है कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते हैं सभी स्थानों से सालू साल बोल सकते हैं मूर्धा से भी बोल सकते हैं दम से भी बोल सकते हैं मोटों से भी बोल सकते हैं ऐसा ये है सर्वों का स्थान तीन का मतलब मतलब स्वामी जी स्थान भी हाँ जी हाँ जी पर यहां मुख में ही मुख में जो स्थान है उनको ग्रहण किया जा जाता है वो तो यहाँ स्थानों की सर्वमुग मुख शब्द का प्रयोग है ना मुख जो है न, वो आभ्यंतर प्रयत्न का होता है और सूरज जो है वो बाह्य प्रयत्न में ये बात समझ में आ रही सारे शब्दों बाह्य पायर आपने के सामने रखा कि बाह्य बाहर होता है और अगला शुक्ल देखिएगा अगला शुक्ल है कंठ्या सूत्र है कंठ्याना एके। अलग करने अलग पर करने कर, इति इति एके ये सूत्र बनेगा बने तो, तो पहला प्रश्न संख्या दो दो, दो दो तीन दो तीन का मतलब यह का बच्चे प्रत्मा प्रत्मा एक एक दो एक एक और विभक्ति में दो एक दो तृतीय विभक्ति में तीन एक तीन दो दो चार तीन तीन चौथी विभक्ति में चार चार दो चार चार ऐसे सबके साथ लगा सकेगा तो यहाँ पर हम संख्या चार दो दो तीन आसा दो Ankle, autumn, brown, और एके, एक, एक, एक में एक कंठ में होने वाले वर्णों को द्वितीय विवक्त बहुवचन है कंठ्यान कंठ में होने वाले कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को और आसिया मुख से बोले जाने वाले वाने वाने को वाणी ऐसा कुछ आचार्य माध्यम ये शब्द बताया बताया जी ठीक एके केचन बहुवचने पूर्वमपि अहम् आगतम् एके एवम् एवम् यथा एकेषाम् अस्यां तथैव एके एकेषां षष्ठिभक्तौ कृत्या षष्टिभक्तौ बहुवचनमस्ति एके भक्तिभक्तौ बहुवचने एतावत् अवदत् अब देखिएगा का मतलब का है, है। मुख में बोलने वाले, वाले, वाले तो ये, तो ये, तो ये तो का कंठान का बना रहे ऐसे भी कह सकते हैं तो देखिएगा सूत्रार्थ क्या बनेगा केचन आचार्या केचन आचार्य इत्येतान् अवर्णः कवर्गः एक कुछ ऐसे, ऐसे आचार्य जो, जो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है कंठ के कौन से वर्ण है पहले सूत्र में आगे अवर्ण ये सब कंठ से बोले इन सब वर्णों को कुछ ऐसा आचार मुख्य सभी स्थानों से बोला जाता है जाता है Home Samhi Home तो इसका अर्थ क्या है आए, कुछ लोग और कुछ, लो, कुछ लो, आचार्य वर्णों को, को मुख में, में किसी भी स्थान से, से बोला जा, जा सकता जा है ऐसा मानते हैं अब देखिएगा अगला शब्द इन सबका ध्यान रखना अगला था... सक्रम है इचु यशा एकु यशा एक कालराया एक एक एक तीन, एक तीन।, इचु एक तीन है अर्थात लोग और इचु यशा के कारण से तालम के शब्द में भी बहुवचन आ गया है क्योंकि तालम काल विशेष है तो होगा समुष्टु य शश्च इति इच्छु यशाः इष्टक मतलब ई वर्णाह च चुहु क यानी चवर चवर यकारह च शकारह च एवम इष्ट तुष्ट यष्ट शश्च इति इच्छु यशाः अल् का हैले तालु ते उपर इन दांतों, इन दांतों का ऊपर का, का, का अंदर की ओर दांतों, दांतों का जो मूल का है ऊपर के दांतों, दांतों का, का जो मूल का है, है वहां, वहां से, से लेकर के ऊपर जाकर जाइए आप जीव लगा कर देखेंगे तो खुदरा खुदरा जैसा स्मूथ नहीं होगा खुदरा खुदरा होगा और बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो वो भूधा होगा तो मूर्धा से नीचे से नीचे, नीचे और, और दांतों के, के मूल से प्रारंभ दांतों के नूंग से प्रारंभ होकर मूर्धा से, हैसे से हैसे पहले पहले तक जो स्थान है उसको कहते हैं कालू कालू तरंत निस्तर दर वर्णन ये तरन तरह से से इस वाल यहा वो इसल वर्ण निकलते हैं कालु कालो में तरण तरह के नंतर वर्ण करना है इसका वैसे एक प्रकार से निर्वाचन और मतलब कारगर चू का मतलब चवर चवर के पांचों अक्षर य व र यकार यकार और शकार, शकार तालव्य शकार, शकार ये सारे ये सारे अरे ना तालु से बोले जाते ये के तालव्य कहलाता है और मेज मूल से से, से, से का जो जो बात आप लगा यहां आगे था यदि अच्छा हां या मैं सबसे ऊपर लगूंगा यहीं से माइनक्राफ्ट से कराएगा अगर और अगर आगे सरकाओ तो और से और सरका वापस आएगा मतलब स्लो घंटे कट के और चला जाएगा उस्ताद सबसे जरूरी जो मुद्दे जगह अपना सबसे उसका साथ हो वो साथ हो है उससे नीचे नीचे तक तक काल काल कष्टान सारे सन्से से लेकर के ऊपर तक और कॉल से लेकर के मुर्दा तक आने का मतलब मेरा फुट मुर्दा समझदार समझ में आया कहां से चल रहा होता है कहां से कहां होता है ऊपर नंबर लगा है मुर्दा अच्छा अच्छा हां ठीक है ठीक है ठीक है आपके भाग में नुण। नुण। क्या क्या उपर उपर जो जो आ, आ, हमारा आ, भाग, भाग जो है है स्वामि उ मूर्धार तो जो जो ये के के अंदर दान्तों दान्तों के मुल में मुल है मुल मुल है। है। है है तालु मूल जो लो हे धन्य स्वामि स्वामि स्वामि स्वामिभ्यः विशेष एव निर्वचनमस्ति ऋषिनाम् बुद्धौ द्वौ ईश्वरहरः अपि तदनन्तरं ऋषयः यः अन्यान्यात् अने अनेकपरम्परयाः अस्माकमागन्तरे आगच्छति परं परस्त्र कमलमूढ अवगच्छति पङ्कायः पङ्काङ्का इति पर ना, ना ना ये अवगच्छतु ज्ञानं भविष्यति एचना एचना भागा भागा अता अता तो का तो योग तथे अन्यच्च ए परन्तु एनमेव नो चेत् एवं भविष्यति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 तारा रक्त तालु स्थानारत ज्ञानतः तालु स्थानतः येते उपसारनिनाः भवन्ति तालु देसियाः भवन्ति इव असत् शिवरनाः केवर्णाः यत् आरतार रक्तः वायु इति या एतस्मि यत् सर्वे सर्वे ऋतुरसूर्धन्याः ऋतुरसमास समासा आच, आच, दीर्घ आकारा अत्र परन्तु अन्तरन्तरम् ऋतुरस चुझाँ चुझाँ श्याह अन्यक्चा श्याम गिस्षद श्या संत्धे श्यार्ण। दॉनन आवर्नमान्प खत्रमियो जेतो, श्याह अगास अखरने लिगा, श्याह Super ha! परふज़े श्याम ठोखे निके श्याम गिटि संत्धाम गिशा अत्रश्या तुझाँ, तुझ मूर्धन्य इति मूर्धनि भव मूर्धन्य मूर्धन्य मूर्धनि हदि मूर्धन्य मूर्धन्य तो बहुवचने मूर्धन्य कर्तारः विधात् से मूर्धाने होने वाला यम दृष्टे बोले जाने वाले मूर्धादन निकल मूर्धात् कार्से विच्छति ॠकारः चवरगस के पंजवन भाँ रेफ हा शकारत्ष मूर्थधेस आँ लेख जाँ गया ली आएगा तोसुतर दर्था से रिकारत भाँ टू ई की पंच वर्ण नाटका रघ टू ई की पंच वर्ण नाटका चवरिना रेफह शकारश्च इति येति ये वर्णः मूर्धाधा मूर्धाधा सिआः इति अवगत् ऐसा ऐसा क्यों ऐसा ऐसा है तो उस अंदर अंदर में थोड़ा सा रकार के के तो के के है है है जो इसका होता इस निर्वाचन भाषणे अर्ते इपार्ट पार्ट कहते वस्त्रादि पादना ध्वनि वत् वस्त्रादि पादना ध्वनि वत् उच्चारिय यति ए ई फ दृश्यते दृश्यते दृश्यते वस्त्रादि पादना ध्वनि वत् वस्त्रादि पादना पादना ध्वनि वत् उच्चारिय यति सी रेफ लगभग उस हट जैसे ध्वनि हनी उस जैसा जिस वर्ण का होता होता है अभी, अभी तो तो आग आगा आप कावज ने आप आया आप आप याद वे अपिया अभी आया राज आप यह वे अप्ल आप यह ओगया अज़ा वे अज़ा यह वे आपका वीटो लुप जो जो जो श्राप वे अन्या ये, ये से बोले से जाने, जाने वाले, वाले वर्ण हैं जो कि में सबसे की यानी सालू उस मूर्धा इसमें मैं एक रिवरीवर्ण का बोलते में अंतर हैं अलग अलग अलग, -अलग देशों देशों में, में उच्चारण कारण थोड़ा थो थो थो अलग, -अलग, अलग अलग करते कुछ लो लो को रा रा बोलते हैं कुछ लोग उच्चारण चारण आता है उनका और इधर उधर में जो है, है री को री को री राजे, राजे से से बोले। जैसे जो है उत्तर भारत में गृहम ग्रह रखम कहेंगे कुछ लोग राजो रू जैसे लोग करते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर है लोग अगला लेकर बना बनाया है रेतमु एक संधि कार्य हुए दन्त समाण् भव दन्तमूहय दन्त भव दन्तमूहयः जैसे बहुत अच्छे शरीर शरीर में शरीर में और जगह जगह परिवहन वहाँ पे अलग अलग से और छात्र दंतंत मूल्य भैया बनते मूल मूल मूल में वाला वाला से बोले जाने उसका उच्चारण होता होता है और में उससे क्षप क्षप प्रत्यय होता है कहां रहा जैसे ना क्षप प्रत्यय का का इयो करके मूलिय बनता है दंतम मूल भव दंतम क्या बनता है दांत दांत के मूल मूल में यतन की नील मूलीय अभिज्ञानिवारिक वर्ण को रेफ कहते हैं ऐसे रेफ का अर्थ है तो केश केशशां आचार्य नाम मतम इदा मस्ति यत् रेषाक्षरं दन्तं मूलतः भवेत् रेमदत्। सूत्रं प्राक् अधिकमेण रेफः अर्थात् र वर्णाः न १०० दुवार दन्तमूलं अनुष्टो अस्ति केशान्त आचार्यणं मतम। रेफः अर्थात् र वर्णाः ऊर्ध्वं ऊर्ध्वदन्तः मूलकः चात्तो ऊर्ध्वदन्तः ऊर्ध्वदन्तः ऊर्ध्वदन्तः मूलकः चात्तो ऊर्ध्वदन्तः मूलकः चात्तो एषः चन्ताचार्यणाम् रीपाः अत् यानी, है लेकिन ऊपर के बारे फिर्ण बोल र र र थोड़ा थोड़ा कारण कारण में ऐसा ऐसा फटाफट फटाफट कारण र र र र ये है कि हमें र र रु, रु, र र इसमें काम काम साथ में पोता र र र र ये दंत मूल बोले बोले र र र फटाफट फटाफट इतना जैसा फटाफट र र र र र र र र इतने इतने इसको जो गाने जो वाले गाने वाले भी, आ, गाने वाले, गाने वाले, भी गाने वाले भी गानेता है उसको हाँ जी हाँ जी कौन बोल रहे हैं? ओम अब आगे, अब आगे हैं। बढ़ते दंतमूल सम दन्तानां दन्तां मूलम यस्य दन्तानां दन्तां मूलम यस्य स दन्ता दन्तमूलाः बहुव्रीहि समासः दन्तों का मूल है दिसवर्ण कर्ण का दन्तों का मूल है दिसवर्ण कर्ण दन्तां दन्तां मूलम मूलम यस्य सह वर्णः वर्णः दन्तमूलाः वर्णः भवति स कह स कह क वर्ग क दन्तानां मूलं यस्य सह दह सह वर्णः वर्णः सह वर्णः वर्णः कः वर्णः कः वर्णः तवरः तवरः दन्तोन्कं मूलं यस्य तवरं तवरः का उस तवरं तवरं मूलतः मूलं कहते हैं तो तवर से तवर का येशन हो गया दन्तमूलः दन्तमूलः तवरः तवरः एव एव सूत्रं सूत्रार्थं अपि येगा पञ्च वर्णं वर्णा समर्थवर्गः पञ्च वर्णं वर्णा समर्थवर्गः अपि अपि पञ्च वर्णं वर्णा समर्थ समर्थः अपि दंतमूलस्थानो अस्ति इति इति केजां आचार्यान् समं मतम् मतम् अत्रे एक है। एक है। नहीं है है है लेकिन यह... मत बोला जाता क्योंकि क्योंकि इसको अपवाद कहते हैं तो इसके नीचे जो सूत्र सूत्र है वो वो ऋषि का है और ये पूरा आचार्य आचार्य दोनों बातें हो सकती हैं स्वयं पानी हो सकता है अन्य आचार्य आचार्य का भी हो सकता है और जब अधिक संभवी आचार्य आचारिका माना जाएगा या उनका शिक्षक माना जाएगा पंच वरनात्म तवर्गह अती दंत मूरस अत्पानियो अस्ति निदी चेके केशां आचारियन मतमक्ति अथवा के वलम दंत मूरस तानियो अस्ति इतनही रखना है अगला सुक्ष भेखेगा ल्री तु लसा Means ल्री तु लसा हनुर स क 느� test आध कर्छू तू लि लसा, लसा में एक दो एक तीन है तीन है और दंतुसा में तीन है तीन है समा समाज का वेतन योग है और इसमें, और इसमें भी, भी को, को हैं, हैं से भी लोग, और दंत दंते दंते गं गंतेश ु भववा अर्भोचं में भंतिया हूँ दांतों के बोला जाने शाथ दांतों में होने वादा गंतेश भववा अर्वे बाद्ष्या हा यह एक प्रक्य हुश्दनर रोगि दो, दो द不知道 थ94 दांतों с अंतिया हूँ यह इन इन टांतों दं के हैं, इन टांत पंच पंच वर्ण आत्मरणाक तवर्ग तवर्ग ऋकारः ऋकारः पचवर्ज पंच वर्ण वर्णत्ववर्गः लकारः लकारः सकारः सकारः दंतः दंतः न्यनीयः भवति अनुभव बनाएंगे जब आप दानतो दोले में बोले बोल करके बोल करके कभी अ र त और त त थ, <STEPS> थ, थ थ न न न न दोनों दांतों वाला दांतों में दांत निकालने करता रहे और ल ल ल ल दांतों से बोला जा रहे हैं ल और न और त स स स स जो सारा सहारा है वो अवर्ण रहते हैं स्कूल ऐसे नहीं बोलना जैसे लोग बोलते हैं अवर्णर् बला जाता है कूल कूल कूलू सकूले उच्चारण करना जहाँ अवर्ण अवर्ध उ और अक्सर भारत में जो बड़ी बड़ी गौशी होता है पूर्ण पूर्ण वर्ण अवंक सहित बोलते और अलंक गलत अवर्ण समर्थ सहित बोलते इति दोष दोषेセプトना ओम भगवन हादि हादि मम सकारहतु निचरित दंतमूलः अस्ति वो, वो वो थोड़ा बहुत बो अंदर है आपने अभ्यास किया कोई था, था, था, है तो दंत तो दांत तो है नीचे का वो परकाओ दांत से निकल रहा नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा अन्नेदन्तयातो सुस्पष्टतया मेरो मेरा तो दोनों दाँतों पर दाँत में स स स स स स यानी यानी आप यह कहना चाह रहे हैं कि जीभ तो है नीचे के दाँतों में लग रहा है ऐसा जी नीचे के दंत के मूल में सकार आता है मेरा नहीं आए जीभ कहां लग रहा है लग रहा है लग रही है लग रही है अ दंत के मूल में नीचे के नीचे में लगता है, जो जो है वो दोनों बीच में होती है जी वायु तो जा रही है जिवा से टकरा के दोनों दातों के बीच में पर बाकी जो वर्ण है दंते वोट स्पष्ट रूप से जिह बी आ रही है दोनों दातों के हाँ सा के लिए सा, सा वो बोलने के ऊपर अभ्यास करता है जब मैं बोलता हूं तो, तो मेरे तो मेरे दोनों, दोनों के बीच दोनों में आता है बाकी किसी किसी का ऐसा अभ्यास हो सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं मूल होना चाहिए दंत दंत है तो नीचे का है चाहे ऊपर का हो या दोनों के बीच में हो उसमें अंतर आया पर दंत स्तान होना चाहिए दं तो है नहीं थीक है? थीक है? आगे बढ़ते आगे हैं। बढ़ते हैं अगला सूत्र देखिएगा वकारो दंत्योष्ट्याह। दंत्योष्ट्याह। दंत्योष्ट्याह। वकारो दंत्योष्ट्याह। वकार, के, वकार लिए के लिए एक सूत्र बनाया है हैकार एक एक एक एक एक दंतोष्ठ्यंतोष्ठ समासे समासे दंता दंत्योष्ठम समारदन दंता दंता ओष्ठ विवचन ओष्ठ जो है ओठ ओठ जिसको आप कहते हैं वो दो है इसलिए है, और दंत बोध है इसलिए दंताश्च दंतोष्ठम समारदन इरा, इरा, फिर का जोड़ करके कर के दौर में होने वाले को वकार के, के यानी वकार का उच्चारण दांतों से भी होता है और वो से भी होता है दोनों से मिलाकर के दंताश्च उतोष और नपुंसक नपुंसक लिंग में हो गया हमें दंध फिर फिर दंतोषे दंतोष्य दौ दंत ऐसा ऐसा सूत्रिखी दकार दव वकार दंत स्थानीय ओष्ठ स्थानीय आपको माफ करके रखना भूल जा को हां जी वकारो दंत्यूत्रार्थ हो गए आपके सामने वकार अब बोल करके देखेंगे इसमें दोनों जुड़ते हैं ओट, ओट भी मिलते हैं, ओट भी हैं। और दांत के साथ में के साथ भी, जुड़ता भी जुड़ता है बिल्कुल दोनों को सटा करके निकालो तो बहुत अच्छा यानी एक निचले ओट के ऊपर दांत को रख करके और ऊपर के ओठ को प्रेशर देंगे नीचे पर तो और अच्छा होगा हुआ अत्वा, अत्वा, निचले वोट पर दांत ना भी, रखो, ना भी रखो लेकिन रखे भगवान मम वकार तो दंत नी स्थान अस्त वो भी एक स्थान सुत्र है, आगला आगला सुत्र आगला है अगला ही सूत्र है ऐसा आगला, कुछ आचार्य मानते हैं श्रिकनी श्रिकनी स्थान में ऐसा है श्रिकनी स्थान को वो मानते हैं कई एक आचार्यों के मत में वकार को शाक्नी स्थान से बोलना चाहिए बहुत प्रयोग होता है इसको श्रिक्नी परिभाषाली है इसलिए श्रिक्नी प्रांत भागः ओष्ट भाग भाग लाला ला लालादि लालादि बहुवचन मे लालादीनी लालादि लाला लाला लाल कते है लार मे हैं संस्कृत में लाल कते लाल इ अन्तर इ अन्तर जो लार आदि का लारादी सर्जन, का करता, सर्जन है करता है उस कुछ यानी वो निकालता है जब लार, लार देखेंगे ना तो वोटों के जो नीचा इस तरह जो भाग है स्वामी जी ने ये लिखा है ना लिखा है ना की चिकने किसको कहते हैं दांत और वोट के बीच में जो स्थान है दांत और वोट का जो बीच का स्थान यानी वोट का जो अंदरला भाग है दांत यहाँ पर है और वोट का जो अंदर का भाग है बीच का नीचे वहाँ लार होता है वहां लार होता है और उसको उसकोनी दोनों दोन का मतलब वो स्थान और बीच का स्थान है वो है वहां से वकार वो वहां से लेकिन जीप तो उधर जाता ही नहीं जाता ही जीआवा उधर वायु पहुंचने सभी के लिए जिवा नहीं तो मोटे तौर पर तो जीवा बहुत बड़ा करण है लेकिन केवल जिव्वा ही करण हो ऐसा नहीं जब करण प्रकरण पढ़ेंगे ना आप प्रकरण पढ़ेंगे और स्पष्ट हो जाएगा करण कौन कौन सा हो करण कौन कौन सा हो Um साधन साधन का उच्चारण करते है। हैं ठीक है आपका सूत्रार्थ हो जाएगा आपका वकारस्य वकारस्य वकारस्य ृक्चन आचारृक्की मन आचार तो ठीक है इतना ही रखते हैं है, ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति, शांति शांति शांति नमो नम